सामवेदीय तलवकार शाखा की केनोपनिषद के चतुर्थ खंड का विचार प्रारंभ हुआ था इस खंड के तीन खंडिकाओं का विचार हम लोग कर चुके हैं तृतीय खंड से एक आख्यायिका बताई गई थी उस आख्यायिका के अनुसार अग्नि और वायु देवता यक्षरूपधारी ब्रह्म का ठीक ठीक परिचय प्राप्त नहीं कर पाए देवताओं के आग्रह पर इंद्र यक्षरूपधारी ब्रह्मा का विशेष ज्ञान प्राप्त करने के लिए यक्ष के पास आए तो यक्ष यक्षतिरोहित हो गए अंतर्धान हो गए अग्नि और वायु में ब्रह्म इंद्र की ब्रह्म के तरह नहीं थी आपात ब्रह्म अग्नि और वायु में थी अन्य के कथन से इंद्र में फल परवसायी ब्रह्म जिज्ञासा है इसलिए इंद्र यक्ष के अंतर्धान काल में जहां पर थे वहीं ब्रह्मचिंतन करते हुए ब्रह्म जिज्ञासा से संपन्न हो करके रहे तो ब्रह्म जिज्ञासा इंद्र की देख करके वहीं पर स्वयं ब्रह्मविद्या ही स्त्री का रूप धारण करके आई या स्वयं उमा ब्रह्मविद्या का यानी इंद्र का गुरु बन करके इंद्र के पास समीप में प्रकट हुई तो इंद्र तद विज्ञानार्थम सगुरुमेवाभिगत समित पानी श्रोत्रियम के अनुसार गए उमा के पास और जिस विषय जिज्ञासा है तद विषय ही प्रश्न किया कि यह यक्ष कौन था ऐसा चतुर्थ खंड के एक तृतीय खंड के अंत में एक प्रकार से चतुर्थ खंड में उमा ने कहा कि इतिह सा अपने पास आए हुए ब्रह्म जिज्ञासु इंद्र को उमा ने ब्रह्मोपदेश किया सा कहा गया आचार्य रूपा उमा के ब्रह्मोपदेश से ब्रह्म जिज्ञासु इंद्र को ब्रह्म ज्ञान हुआ और अग्नि तथा वायु के पास जाकर के बताया कि वह यक्ष हमारे मिथ्या अभिमान का निवर्तन करने के लिए स्वयं यक्ष का रूप धारण करके आया हुआ ब्रह्म ही था इंद्र के उपदेश से अग्नि और वायु को ज्ञान हुआ तो देवताओं में ये तीन देवता जिस कारण से यक्षरूपधारी ब्रह्म के साथ संवाद करने में चाक्षुस दर्शन करने में भी समर्थ हुए और अनंतर उस यक्ष को ब्रह्म रूप से जानने में भी समर्थ हुए उसी कारण कहा गया कि अन्य देवताओं की अपेक्षा यह तीन देवता उत्कृष्ट है विशिष्ट है और इन तीन देवताओं में भी इंद्र को प्रथम बोध हुआ है इसलिए इंद्र प्रधान है मुख्य है इंद्र के अंदर फल परसायी ब्रह्म जिज्ञासा थी इसलिए फल पर व्यवसायी ब्रह्म जिज्ञासा संपन्न इंद्र होने से इंद्र अग्नि और वायु इन दोनों में भी उत्कृष्ट है ये चर्चा हो गई अब मुख्य रूप से तो उत्तर ग्रंथ पहले समन्ध भाष्य में बताया गया था कि जो मंदमती है जिनकी बुद्धि निर्गुण निराकार ब्रह्म का मय के रूप में ग्रहण करने में असमर्थ है उन्हें सगुण उपदेश करने के लिए सगुण ब्रह्म का विधान ब्रह्मोपासना का विधान करने के लिए उत्तर ग्रंथ प्रारंभ हो रहा तो ब्रह्म स्वयं निर्गुण है उसमें उपाधि निमित्तक होता है गुण और उन्हीं गुणों को लेकर के ब्रह्म का होता है चिंतन फिर उपाधि को छोड़ करके सोपाधिक ब्रह्म का चिंतन करते करते योग्यता आ जाती है बुद्धि में तब उपाधि से विवेक करते हुए उपहित मात्र का ग्रहण किया जाता है उससे पहले उपाधि विशिष्ट का चिंतन होता है सोपाधिक में गुण हैं कहीं एक उनमें से सभी उपासना के प्रकरण में सभी उपासनाओं में सभी गुण चिंतनीय नहीं होता है शास्त्र जो गुण बताएगा चिंतन के लिए उस गुण से विशिष्ट ब्रह्म का चिंतन किया जाता है तो यहां अधिदय उपाधि तथा अध्यात्म उपाधि भेद से अलग अलग गुण बताए जा रहे हैं ब्रह्मचिंतन के लिए मंद अधिकारी ब्रह्मचिंतन कर सके इसके लिए तो पहले अधिदय उपाधिक ब्रह्म में विद्यमान जो गुण है उन दो गुणों को यहाँ पर चतुर्थकंडिका में बताया जा रहा है तो चतुर्थ का उच्चारण कर लें आदेशो, यद विद्युतो इति विद्युत विद्युत आतीमीषद तो तस् आदेशः इसमें तस्य और ये ये दोनों सर्वनाम हैं। उसमें से तस्य ये सर्वनाम परामर्शक है प्रकृति ब्रह्म का उमा वाक्य से इंद्र को ज्ञात हुआ जो ब्रह्म उस ब्रह्म का परामर्शक है तस्य शब्द और पूर्व में शिष्य का केने इस वाक्य से हुआ प्रश्न और उसके उत्तर रूप स्त्रोत्र से इत्यादि के आचार्य के वाक्य तो शिष्य आचार्य के संवाद से जो प्रतिपादित ब्रह्म उसका परामर्शक है तस् शब्द वह स्वरूपतः निर्गुण है इसलिए निरुपम है यानी किसी के भी समान नहीं है उसमें असमानता है समानता नहीं है किसी की भी आदेश शब्द का अर्थ होता है उपमोप उपमोपदेश उपमान बता करके प्रतिपादन तो जिसकी कोई उपमा नहीं है निरुपम है उसका उपमा द्वारा निर्देश किया जा रहा है वो है आदेश शब्द का अर्थ तो स्वतः निर्गुण होता हुआ भी उपाधि विशिष्ट करके उसमें कल्पना से किया जा रहा है एक सादृश्य बता करके गुण का निर्देश प्रतिपादन इसलिए कहा जा रहा है कि तस्य ये यानी वक्षमाण आदेश का विशेषण है ये ये शथमान्त है ना इसलिए ये शह भी प्रथमानता तो ये शब्द का अर्थ है वक्षमान वक्षमाण यानी आगे जो कहा जाएगा तो प्रकृत ब्रह्म का आगे कहा जाने वाला उपमान उपदेश यह है कौन सा है वो उपमान उपदेश तो ये दो वाक्य हैं। उपमान उपदेश को बताने वाले एक तो यद विद्युतो विद्युत आ इति और दूसरा आ ये दो वाक्य हैं इन दो वाक्यों के द्वारा बताया जा रहा है जो ब्रह्म का सादृश्य उपदेश वो है एक प्रकार से उपमा उपदेशो आदेश तो यदे तद विद्युतो आ ये तीन का जो अंक है वो प्लुत उच्चारण करने के लिए है आ उसका प्लूत उच्चारण होगा तीन मात्रा में उच्चारण होगा ये दिखाने के लिए रस्व जो होता है स्वर वर्ण उसका एक मात्रा में उच्चारण होता है द्विमात्रिक स्वरवर्ण का दीर्घ ये नाम होता है तीन मात्रा में जिसका उच्चारण होता है उसे प्लूत कहते हैं तो वेद दुतत्म में दा में जो आ है गा है ना उसका पुलुत उच्चारण होगा ऐसे प्लूत यानी तीन मात्रा में दीर्घ तो दो मात्रा में होता तो मिसद आ यहां पर भी आ का तीन मात्रा में उच्चारण होगा और ये आ है निपात तो निप, व्याकरण शास्त्र में कहा गया कि निपाता नाम अनेकार्थत्वात। निपातों के अनेक अर्थ होते हैं यहाँ पर दोनों वाक्य में आ ये निपात उपमा अर्थ में है अर्थ में है सादृश अर्थ में है इसलिए आ का अर्थ करना वेद्युत वे आ यानी वेद्युत वे इव और निषत आ यानी यानि निमिषद उपमा अर्थ में आ होने से युव अर्थ निकलेगा तो क्रियापद है क्रिया पद का प्रयोग होता है तीन वाच्य में कर्तवाच्य कर्मवाच्य भाववाच्य कर्मवाच्य में सब धातुओं से और भाववाच्य में आत्मनिपद होता या पद है इसलिए मानना पड़ेगा कर्तवाच्य है और इसका कर्ता कौन होगा तो विद्युत ये तो या तो पंचमे मानना होगा या तो श्रेष्ठ मानना होगा या तो प्रथमा का बहुवचन मानना होगा या तो द्वितीया का बहुवचन विद्युत ये तकारांत शब्द है उसका चार वचनों में एक जैसा रूप बनता है प्रथमा का बहुवचन द्वितीया का बहुवचन और पंचमी तथा इसका ष्टी का एक वचन तो यहाँ षष्टी पंचमी या षठी मानते हैं तो वो नहीं चलता इसलिए विद्युत तेज ऐसा अध्यय करना या तो वेद्यूत को वेद्युत की व्याख्या दो प्रकार से करेंगे भाषुकर भगवान यदि कर्तवाच्य विवक्षित मानना है जो लन प्रत्यय हुआ है वह उसका अर्थ विवक्षित मानना है तो विद्युतह के पास में तेजह पद का अध्यय करना और विद्युतह को सी का एक वचन मानना तो वेद्युत का कर्ता हो जाएगा ये कर्तवाच्य में कर्ता के वाचक पद में प्रथमा होती है राम गच्छेती इत्यादि में जैसा है तो विद्युतो यहाँ पर तेज पद जोड़ेंगे तो विद्युत तेज ऐसा तेज यहाँ है नहीं इस वाक्य में उसका अध्यय करना हाँ विद्युत संबंधी तेज बिजली का तेज यानी प्रकाश प्रकाश कहीं होता सूर्य प्रकाश है तो चंद्रमा का प्रकाश है तो दीप का प्रकाश है तारों का प्रकाश है ऐसा विद्युत का यानि बिजली का प्रकाश विद्युत है बिजली आकाशीय बिजली जो चमकती हैं उसका प्रकाश तेज हाँ तो विद्युत तेज है ना विद्युत रूप जो तेज है और उसको बनाना करता विद्युत का तो विद्युत का प्रकाश जैसे सूर्योदय होता है तो सूर्यास्त तक बादल आदि ना हो तो प्रकाश पूरा रहता है ना अखंड रहता है लेकिन बिजली का प्रकाश तो एक क्षण के लिए एक बार चमकी और जहां चमकी वहां पर उतने स्थान पर खूब सर्वत्र फैल जाती है व्यापक हो जाता है वह प्रकाश और फिर शांत हो जाता है तो एक बार प्रकाशित होता है विद्युत का प्रकाश और सर्वोत्र व्याप्त होता है इस अर्थ में इस वाक्य को लगाना कि विद्युत तेज है व्यद्युत इव तो तो ईव का अर्थ यथा निकलेगा तो जैसे बिजली का प्रकाश एक बार अभिव्यक्त होकर के सर्वत्र फैल जाता व्यापक हो जाता है बहुत जल्दी अभिव्यक्त होता है व्यापक फैल जाता है तो युवा शब्द बता रहा है। जैसे ये है ये उपमा है बिजली के प्रकाश का एक बार प्रकट होकर के तुरंत फैल जाना सर्वत्र व्यापक हो जाना एक बार अभिव्यक्ति इसमें यह उदाहरण है ऐसे ही ये जो देवताओं के मिथ्या अभिमान का निराकरण करने के लिए ब्रह्म अनेक बार प्रकट नहीं हुआ देवताओं के सामने एक बार प्रकट हुआ जैसे विद्युत का प्रकाश एक बार प्रकट होता है और शांत हो जाता है ऐसे ही देवताओं के मिथ्या अभिमान को दूर करने के लिए ये तत्व यानि प्रकृतम ब्रह्म वैद्युतत् ऊपर से जोड़ देना साथ में ये इसको वेद्युतत् को दो बार लगाना विद्युत का तेज जैसे सकृत अभिव्यक्त होता है ऐसे ही देवताओं के आकार निकलेगा और फिर ऊपर से तथा का अध्ययन करने वाले तथा वैद्युत ए तत्त यानी प्रकृतम ब्रह्म यानी देवताओं के मिथ्याभिमान की निवृत्ति के लिए एक बार अभिव्यक्त द्युत के प्रकाश के तरह और तत्काल अभिव्यक्त हुआ ये इति यानी इत्याकारक यत यानी यह सामान्य नुंज सके उसको यह ऐसा पुल्लिंग बना देना तो इति का इति के साथ यत यत्न्वय करना इति यह आदेश यह स आदेश उपदेशः तो ये जो उपदेश है ब्रह्म का यह आदेश है यानी उपमा, उपमा उपदेश है एक उपमा उपदेश है ये तो इस वाक्य का अन्वय हो गया ना कि विद्युत तेज वेद्युत यथा तथा ये तत्व तथ इति यह उपदेश स तस् आदेश ऐसा ये एक वाक्य बनेगा थोड़ा ध्यान करके कि जैसे विद्युत का प्रकाश सकृत शीघ्र ही अभिव्यक्त होता है ऐसा देवताओं के मिथ्याभिमान को निवृत्त करने के लिए ब्रह्म प्रकृति ब्रह्म उनके सामने अभिव्यक्त हुआ बिजली के प्रकाश के तरह तो हमारे तो हाँ। ने सुंदर कहा बिजली में काम कर हाँ। ऐसे तो ही क्या हाँ। गंगा सती ने गंगा सती ने कहा है ना न तो ब्रह्म का ऐसे ही प्रकाश होता है हाँ तो ऐसे ही प्रकाश होता है ब्रह्म का तो साधक को उतने में ही जैसे बिजली के वो गंगा सती कह रही है इसी श्रुति मूलक कह रही है कि इतना सावधान रहना होता है कि जैसे अंधेरे में सुई के उद में धागा नहीं वो डाला जा सकता लेकिन कहीं बिजली चमक रही है प्रकाश है उतने में है ऐसे ब्रह्म का इतना सावधान रह करके दो वृत्ति के बीच में एक वृत्ति उदित होकर के समाप्त हुई दूसरी वृत्ति का अभी उदय नहीं हुआ उसके बीच में जो प्रकाश है द्वय के अभाव में उसका मय के रूप में ग्रहण करना वो अहम वृत्ति में ब्रह्म को ग्रहण करना जैसा सुई के छेद में धागा डालना जैसा ऐसा ही पकड़ में आता नहीं तो नहीं आता ये रहस्य तो तस्य यद हो विद्युतो विद्युतत आ इति, यानी इति यह उपदेश स त आदेश एक हुआ इति के बाद इति में ती में इकार दीर्घ है ना और नियमित मिश्रत में दो नकार दिख रहे हैं तो एक ऐसा इत निकालना इत इत को निकालना इकार और आधा तकार इत व्याकरण शास्त्र में एक इत संज्ञा होती है हलन हलंत्यम इत्यादि सूत्रों से उपदेश नासिक ईत होती है कि नहीं ईत संज्ञा उसमें जो ईत है वैसा ही ईत यहाँ पर निकालना ये ईत भी निपात है तो जैसे आ निपात है ना ऐसे ईति शब्द भी निपात है वो च जैसे समुच्चय अर्थ में होता है ऐसे ईद निपात भी समुच्चय अर्थ में इसलिए भाष्कर भगवान कहेंगे ईत शब्द समुच्चय था तकार को आगे नकार होने से व्याकरण शास्त्र में एक सूत्र आता है वो येरोनाशिक अनुनाशिक होगा अनुनासिक पर में है तो अनुनासिक होता है तकार को नकार हो गया तो लेकिन जब पदच्छेद करेंगे तो ईति में तकार में इकार रस्व हुआ करता है और एक ईत वाला रस्व इकार है दोनों मिलकर के दीर्घ हो गए हैं लेकिन जब अलग अलग करेंगे इसे पदच्छेद कहा जाता है तो निकलेगा इत इति इत। और ईद इत का अर्थ है ये दो वाक्य के द्वारा दो उपमा बताई जा रही यहां दो उपमा उपदेश है उन दोनों उपमा उपदेश का समुच्चायक है ईत वो समुच्चय बताता है और नियमिषद आयमिषद आ निमेश होता है चक्षु का पल के गिरती है ना तो निमेश हुआ कहा जाता है फिर खुलती है तो उन्मेष कहा जाता है निमेश उन्मेष तो ये जो निमेश है वो निमेश किसी वस्तु के तरह आप देख रहे हैं तो इसके बीच में लंबे समय तक किसी मूर्ति आदि का दर्शन कर रहे हैं तो अपने स्वाभाविक निश्चित समय में निमेष जो होना होता है वो होता ही है लेकिन बहुत अल्प होता है वो हुआ और तुरंत वो पल के खुल जाती है तो किसी मूर्ति आदि का ध्यान कर रहे हैं देख रहे हैं प्रत्यक्ष में तो लगता भी नहीं है देखने वाले को भी पता नहीं लगता कि इतने अल्प समय में होता है कि बीच में कहीं व्यवधान भी हुआ कर गए निमेश हुआ भी कर गए तो चक्षु का निमेश जैसा होता है नियमिमिषत के कर्ता के रूप में अध्ययन करना चक्षु का और आ यहाँ पर भी उपमा अर्थ में है यथार्थ में तो यथा चक्षु नियमित यानी चक्षु का निमेश जैसे होता है कैसे होता है तो जिसके चक्षु का निमेश होता है उसको भी पता नहीं चलता इतने जल्दी होता है ऐसे ही ये जो प्रकृति ब्रह्म है यह जगत को बनाता है जगत की स्थिति करता है जगत का लय करता है तो जीवों को एक आध कमरा भी बनाना होगा तो कुछ महीने तो लग ही जाते हैं लेकिन जगत को बनाने में ब्रह्म को कितना समय लगा एक संकल्प हुआ जगत प्रकट हो गया अवस्थिति करने के लिए भी कोई बहुत प्रयास नहीं करना पड़ता सत्य संकल्प होने के कारण उसे न तो रॉ मटेरियल की जरूरत है और न तो अलग से कोई प्रयास करने की जरूरत है केवल संकल्प मात्र से ही जगत की सृष्टि आदि रूप कार्य ब्रह्म से संपन्न होता है कैसे तो जैसे आंख का निमेश होता है नेत्र के, नेत्र के का जितने अल्प समय में होता है जितना अविलंब से होता है उतने ही अविलंब से ब्रह्म अपने कार्य को संपन्न करता है शीघ्र एक गुण इस उपमा वाक्य के द्वारा बताया जा रहा है उपमा उपदेश से और पहले से बताया गया विद्युत के प्रकाश के तरह एक बार अभिव्यक्त हो करके सब में व्यापक हो जाता है व्याप्त हो जाता है एक गुण ऐसे ये दो गुण यहां पर दो उपमा वाक्य के द्वारा बताए गए हैं और इन दोनों उपमा वाक्य के द्वारा बताए गए दोनों गुणों का समुच्चयक है इति निपात ब्रह्म में ये दो गुण हैं, ऐसा बताता है इत शब्द समुच्चय है इन दो में से एक नहीं दोनों भी है ये बता रहा है तो यहां पर भी इति शब्द है इसके साथ भी यद एतत में जो है उसको ले आना इति यह उपदेश स तस् आदेश ऐसा नुह करना सतस्य आदेश क्योंकि इस शब्द से वक्षमान का होता है ना वक्षमान आ, उपदेश कौन है तो ये दो वाक्य के द्वारा और ये दोनों भी गुण सकृत अभिव्यक्त हो करके व्याप्त होना और आपका शीघ्र कारित्व ये सगुण ब्रह्म में है लेकिन यह है सगुण निराकार कारण ब्रह्म कारण ब्रह्म भी जैसे ही अपने संकल्प मात्र से कार्य को अभिव्यक्त करता है तो उसमें विद्युत का प्रकाश जैसे अभिव्यक्त होकर के सर्वत्र फैल जाता है ऐसे ही ये फैल जाता है व्यापक हो जाता है सभी कार्यों में अन्वित होता है ना? ये बताया गया है। तो ये सगुण निराकार ब्रह्म का चिंतन जो निर्गुण निराकार का चिंतन नहीं कर सकता उसका ग्रहण नहीं कर सकता उसके लिए फिर एक कारण उपाधि को शुद्ध सत्व प्रधान उपाधि को ले करके किया जा रहा है उपदेश ये है उपमान उपदेश ये है अधिदैव उपदेश शुद्ध प्रधान प्रकृति की अवस्था जिसे माया कहा जाता है यह मायाोपाधिक ब्रह्म का उपदेश हुआ इसलिए मायाोपाधिक ब्रह्म है एक प्रकार से देवता शब्द का अर्थ सा ऐसा परादेवता इत्यादि में देव शब्द से ब्रह्म को लिया जाता है ना इति अधिदेवतम इसमें जो अधिदेवत है अर्थ है देवता शब्दित और देवता से लेना छादों के उपनिषद के छठे अध्याय में परादेवता जिसको कहा गया सत को ब्रह्म को ही तेजादि जगत का उत्पादक जो ब्रह्म है अपने संकल्प मात्र से उसी को देवता कहा गया तो देवता और अधिशब्द का अर्थ है तद तो देवता शब्दित ब्रह्म विषयक यह उपदेश है अधिदैव उपाधिक ब्रह्म का यह उपदेश है उपमोपदेश है <coughs> थोड़ा भाष्य है भाष्य को देखिए तस्य तनि प्रकृत से ब्रह्मण तरोनाम है प्रकृत ब्रह्म का परामर्शक आदेश यानी उपमोपदेश तो ब्रह्म स्वतः तो उपमा रहित हैं इसलिए आगे कहते हैं कि निरूपम से ब्रह्मणो ये न उपमान उपदेश सो अयम आदेश उच्यते तो स्वतः निरूपाधिक ब्रह्म हैं अन्य सादृश्यादि से रहित हैं किसी के भी सदृश नहीं हैं ऐसी कोई अनात्म वस्तु है नहीं जिसका सादृश्य ब्रह्म में हो इसलिए उसे कहा जाता है निरूपम उपमारहित तो। तो निरूपमस ब्रह्मणो ये न उपमान न उपदेश जिस उपमान को लेकर के उपदेश होता है कल और यहां ये न के पास में टिप्पणी करते हैं जब वो निरूपम ही है तो उपमान उसका कहां से आएगा तो कहते के पास में कल्पनाया इस पद का अध्यार करिए और एन के बीच में तो निरूपमस से ब्राह्मण कल्पनाया तो उसके उपाधि की कल्पना करके फिर उस हो गया तो जो उपाधि अंश को लेकर के दूसरा कोई ना कोई दूसरा उसके सदृश हो सकता है और उसका सादृश स्वपाधिक ब्रह्म में आ सकता है और ये शुद्ध सत्व प्रधान प्रकृति की अवस्था माया शब्दी तो उपाधिक ब्रह्म में सादृश्य किसका होगा तो बताया कि विद्युत के प्रकाश का और निमेष का चक्षु के वो, वो कारित्व रूप एक सादृश्य और जैसे निमेष शीघ्र शीघ्र ही होता है ऐसे शीघ्र और दूसरा वो एक बार अभिव्यक्त होकर के सर्वत्र व्याप्त होना रूप तो कल्पनाया ये न उपमान न उपदेश कल्पना से जिस उपमान को लेकर के उपदेश होता है उसे कहा जाता है उपमा उपदेश आदेश तो कहा किंतत यह उपमा उपदेश कौन है आदेश कौन है तो आदेश को बताने के लिए वाक्य है यदि इत्यादि इसका अन्वय अर्थ कर रहे हैं कि यद एतत लोके विद्युतो यदत प्रसिद्ध यानी विद्योतन कृतवत अनुपन्नम <coughs> कते हैं व्यद्युत शब्द का अर्थ होता है व्याकरण शास्त्र के अनुसार विद्योतनम कृतवत का अर्थ है विद्योतन द्युत धातु है प्रकाश अर्थ में ज्ञान क्रीड़ा विचिकित्सा ऐसे कई एक अर्थ है उसके उसमें एक वो भी आता है प्रकाश अर्थ में तो विद्योतन किया ये का अर्थ निकलता है लेकिन जब तक तेज पद का अध्यार नहीं करेंगे तो वेद्युतत् शब्द का विद्योतन कृतवत ये अर्थ नहीं निकल सकता इसलिए बिना तेज के अध्यार के भी ये अर्थ निकल सके ऐसा करना है यदि वहां तो कर्ता रूप जो अर्थ है प्रत्यय का उसकी अविवक्षा करेंगे प्रत्यय अर्थ की अविवक्षा और केवल प्रकृति अर्थ जो धातु है उसी की विवक्षा करेंगे तो वेद्युत का अर्थ निकलेगा केवल विद्योतनम इतना मात्र विद्युत का विद्योतन याने प्रकाश अभिव्यक्ति चमक इतना मात्र अर्थ निकलेगा विद्युत की चमक जब प्रत्यय अर्थ को अविवक्षित करेंगे प्रत्यय अर्थ है यहां पर धातु अर्थ है विद्योतन तो कृतवत ये कृतवत् अर्थ है उसको तो अविवक्षित करेंगे और विद्योतन मात्र को विवक्षित करेंगे तो तेज पद का अध्यय किए बिना भी ये अर्थ निकल सकता है कि जैसे विद्युत की चमक है ऐसा यह प्रकृति ब्रह्म है एक ये अर्थ निकलता है पहले ये अर्थ कर रहे भाष्कर भगवान कि कृतवत इति वेद्युतत्द्योतनम कृतवत्त एक का अनुपन्नम वेद्युतत्द्योतनम कृतवत यह अर्थ अनुचित है क्योंकि वहाँ विद्युत श्रेष्ठ अंत या पंचमी अंत है वो प्रथमांत नहीं है करता नहीं है और विद्युतो विद्योतनम इति कल्पित इसलिए वहाँ प्रत्यार्थ को अविवक्षित करके प्रकृत्यर्थ को मात्र विवक्षित करेंगे तो ये अर्थ निकलेगा कि बिजली की चमक विद्युतो विद्योतनम का और आ का अर्थ निकलेगा उपमा तो आ आर्थ है तो विद्युतो विद्योतन ईव यानी बिजली की चमक के तरह गंगा सती कहाँ सामवेद पड़ी थी सामवेद कहा है हा हाँ। जब एक बार ज्ञान होता है तो उनके चित्त में वेद के बाहर का कोई अर्थ अभिव्यक्त होता ही नहीं है इसलिए ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं तयाचे विषाठ शब्द सुखे मनु एति वेद सदेह सच्चिदानंद कान भावे एक गीता के वो उनकी व्याख्या है ना उसमें वो लिखता है मतलब जो ब्रह्मज्ञानी होते हैं वो सहज ऐसे भी बोल लें। तो उनका शब्द वेद के बाहर का होता ही नहीं है हाँ हाँ तो वेदार्थ को ही अभिव्यक्त करने वाला सहज उनका शब्द होता है वैसे वो गंगा सती का है इसलिए वो तो एक प्रकार से जैसे वेद शास्त्र योनित्वात अधिकरण के अनुसार ब्रह्म की कृति है ब्रह्म के का कार्य है ना ऐसे जिनका सामान्य रूप से बोला गया शब्द भी वेद रूप ही है तो वे भी शरीर में रहते हुए भी सच्चिदानंद स्वरूप ही क्यों नहीं होंगे ब्रह्म ही क्यों नहीं होंगे जरूर ब्रह्म ही है तो ऐसे वो वो जो भजन है गुजराती में बिजली की चमक में वो पीरोना है धागा सुई के छेद में वो इसी को लेकर के जैसा तो आती इति थे ऐसे अंतर्मुख साधक को ब्रह्म का बोध तो होता ही है वेदांत चिंतन करते करते स्वाध्याय करते अंतर्मुख है तो लेकिन एक बार लक्षित होने के बाद अनात्मा के जो संस्कार होते हैं संशय विपर प्रमेय के विषय में होते हैं उसके कारण वो भूल जाता है उसी को पकड़ करके नहीं रहता उसके कारण फिर आवृत्ति असकृत उपदेशात ये बनाया तो विद्युतो विद्योतनम य ये ये ये तद विद्युतो विद्युत आ इस वाक्य का अर्थ निकलेगा और इस वाक्य का यही अर्थ निकलेगा इस इसके लिए दूसरी एक श्रुति संवादक के रूप में बताई जा रही है कि यथा सकृत विद्युतम इति श्रुतियंतर तो कहते हैं अन्य श्रुति बताती है ब्रह्म को कि वह एक बार प्रकाशित होता है उत्तम कोटि का साधक उसे पकड़ करके रखता है अपनी बुद्धि को वहीं समाहित रखता है और जो मंदमती है वह उसे विस्मृत कर देता है भूल जाता है <coughs> इति श्रुत्यन्तरे च दर्शनाव ही सकृत आत्मा दर्शय तिरोहूतम तो जैसे विद्युत आकाश में एक बार चमकती है सर्वत्र फैल जाती है ऐसे ही ब्रह्म ने देवताओं के मिथ्याभिमान को दूर करने के लिए देवताओं को अपना एक बार यक्षात्मक स्वरूप अभिव्यक्त करके बताया और फिर तिरुभुत हुआ तिर ब्रह्म देवे तो ये अशक् व्यद्युत इस पद की एक प्रकार से व्याख्या हुई विद्योतन इतना ही अर्थ हुआ उसका धातुर्थ मात्र विवक्षित माना और प्रत्यर्थ अविवक्षित माना तब अब प्रत्यार्थ को प्रधान मानते हैं व्याकरण और उस प्रधान की ही अविवक्षा मानना गलत है इसलिए भाष्कर भगवान कहते हैं कि यदि प्रत्यार्थ को रखना है तब तो विद्युत इस क्रियापद का अर्थ करना पड़ेगा विद्योतनम कृतवत फिर उसका कर्ता वो विद्युत नहीं हो सकती विद्युत श्रेष्ठ होने से ये तेज पद का अध्यार कर लो ये दूसरा पक्ष बता रहा है कि अथवा विद्युत तेज इतिम तो विद्युत के पास में तेज़ह पद का अध्यय कर लो और उस तेज अध्यारित तेज पदार्थ को बना लो वेद्युत का कर्ता तो फिर प्रत्यार्थ जो कर्ता है वो भी विवक्षित हो जाएगा विद्युत उसका का वेद्युतत्ता न हो करके तेज करता हो जाएगा तो वेद्युत यानी विद्योतित तो अर्थ निकलेगा कि विद्युत का तेज जैसे वेद्युत यानी विद्योतित हुआ ओमा पुमांक प्र